शिव पुराण रुद्र संहिता उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था उनके मस्तक आदि अंगों में बुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे उनका मुखार प्रसन्नता से खिला हुआ था मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे उस समय उन सदसवरूप सर सर्वात्मा चार भुजा धारण करने वाले महाबाहू नारायण देव को वहाँ उस रूप में अपने साथ देख मुझे बड़ा हर्ष हुआ तदनंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई भगवान शिव की लीला से वहाँ हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्निस्तम्भ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ मैंने और श्री ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया परंतु हमें कहीं भी उसका और छोड़ नहीं मिला मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी इसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले हम दोनों शिव की माया से मोहित थे श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया फिर वे सोचने लगे यह क्या वस्तु है इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता क्योंकि न तो इसका कोई नाम है और न कर्म ही है लिंग रहित तत्व ही यहां लिंग भाव को प्राप्त हो गया है ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता इसके बाद मैं और श्रीहरी दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया हम दोनों बोले महाप्रभु हम आपके स्वरूप को नहीं जानते आप जो कोई भी क्यों न हो आपको हमारा नमस्कार है महेशान आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे ऐसा करते हुए हमारे सौ वर्ष बीत गए